पश्ये द्र कर्णे शृण्वे वद्रं पशेमाक्ष जगत् स्थिंग मेहरायु श अथर्वेदीय मांडव के कार्य का अद्वैत प्रकरण के चौवालिसवें कार्य का ऊपर कुछ विचार चल रहा था जिसमें कहा गया था जब आत्माकार वृत्ति में व्यक्ति को जाना है उसी से मुक्ति होनी है और आगे जाके उस वृत्ति को भी समाप्त करके आत्मरूप हो जाना है तो संप्रज्ञात समाधि वृत्तिकालीन अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि जो बोलते हैं वृत्ति रहित अवस्था वृत्ति से भी ऊपर की अवस्था है त्रिपुटी जहां नहीं है वृत्ति बनती है तो त्रिपुटी भी होगी वृत्ति बनाने वाला वृत्ति और विषय तीन होगा वह तो सम्प्रज्ञात समाधि का समय है तो योग सूत्रों में संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं दृष्टार वृत्ति दोनों समाप्त हो तो केवल के एक ही धैर्यी रह जाए कल्पक कल समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि उस स्थिति में व्यक्ति को रहना चाहिए का ये संपूर्ण यहां पर विचार ये चल रहा है तो जब हम सविकल्पक समाधि में जा रहे हैं आत्माकार वृत्ति बनाने की चेष्टा में है अब आत्माकार वृत्ति बनाना चाहते हैं विषाकार वृत्ति न हो इसके लिए क्या उपाय है तीन यहां पर दोष आने की संभावना है एक तो निद्रा में जाने की संभावना है चुपचाप बैठते तो निद्रा में पहुंच जाते हैं सुसुप्ति गाढ़ निद्रा होता है जो भजन में बैठते अच्छी निद्रा आ जाती है तो लय में चित्त को जागृत करना चाहिए लय संबोध चित्तम ऐसा कहा था सुषुप्त में जान नहीं देना चाहिए उसमें जागृत अवस्था में बना के रखे उसको और विक्षिप्तम समय पुनः यदि इंद्रियों के माध्यम से बाहर विषयों की तरफ जा रहा हो फिर भी हमारे आत्माकार वृद्धि नहीं बना पाएगा स्थिति में उसको शांत करें बुद्धि के माध्यम से उन विषयों से लाके आत्मा नहीं रखे उस समय पुरुषार्थ करना होगा तीसरी बात बाहर विषयों में भी नहीं गया और निद्रा में भी नहीं गया गुमसुम अवस्था में पड़ गया स्वशाय बिजान याद किसी विषय के बीज रूप से आशक्ति में तो नहीं है दो अवस्था होती है अवस्था, एक कार्य अवस्था, कार्य अवस्था से तो निवृत्त कराया है नहीं गया किंतु तो उसकी जो तो आसक्ति बनी हुई है तो उससे भी निवृत्ति करना चाहिए एक तीन काम करना होगा तब वह आत्माकार वृत्ति बनेगी ये कह रहे थे लय सम्भोदय चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः सकसाए उसके बाद ये तीनों दोषों से मुक्त काल में जब समभाव में पहुंच गया आत्माकार वृत्ति में पहुंच गया फिर उस स्थिति में उसको विचलित न करें वहीं बड़े रहने दे आत्माकार वृत्ति में रहने दे ये साधक का परम लक्ष्य होता है उसे आत्माकार वृत्ति बनाएंगे आगे जाने के बाद नहीं ये वृत्ति से भी आगे की अवस्था में पहुंचना है उसको वो अपने पहुंच जाएगा किसी विषय में हमारी इतनी प्रगाढ़ता जब आ जाती है हम इतने चिंतन में घुस जाते हैं घुसते घुसते घुसते दृष्टा और दर्शन दोनों खो जाते हैं वृत्ति खो जाती है हम जो अनुभव करने वाले भी खो जाते केवल हमारे पास धैर्य रह जाता है इतने प्रगाढ़ होती है ऐसी थी थी थी। उसको असम प्रज्ञात समाधि बोलेंगे तो वृत्ति से भी ऊपर की अवस्था है वृत्ति स्वत क्षीण हो जाती है तो लक्ष्य हमारा वो होता है किंतु साध्य है संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि साध्य नहीं है वो तो स्वतः सिद्ध हो जाता है उस स्थिति में हमारी धारणा आगे बढ़ती गई तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा तो सब प्रज्ञात समाधि साध्य है तीनों से बचाए एक बोलते हैं आत्मादार वृत्ति जो बनाना ये तीनों नहीं आना चाहिए सम प्राप्त न चावे चतु मैंने चतुर्थ पाद में कहा जब आत्मभाव को प्राप्त हो गया तो उसको विचलित होने न दे वहां बनाए रखे उसको तमेवधर विज्ञा प्रज्ञान पूर्वी त्राह्मण वृद्धार नाम ध्यान बवन शब्द बालसुर तब जब उसको जान लिया उसी को जान करके वहीं पर बुद्धि को कुंठित करते मैंने बुद्धि को आगे जान न दे विषाकार होने न दे अगर वो आत्मज्ञान रूपी दीपक जल गया है तो बूझने न दे बनाए रखे नहीं जलाए तो जलाने का प्रयास करे दो काम है और कोई काम नहीं यही है, यह बताया था इसका टीका से होना था अभ्यास ज्ञानाभ्यास अभ्याम लया विक्षेपाच व्यावर्तित तो मन अभ्यास, माने श्रवण मनन निध्यासन का अभ्यास वेदांत श्रवण मनन निध्यासन अभ्यास और ज्ञानाभ्यास है और बैराग्य विषयों से क्षणोत्ता दोष देख करके अनित्वि दोष देखकर के, के विषयों से बैराग्य घृणा अगर घृणा हो जाए तो उस तरफ नहीं जाएगा जहर समझेगा तो नहीं जाएगा अभी तो अमृत समझ रहा है इसलिए जा रहा है तो एक तो साधन ज्ञान अभ्यास और दूसरा है बैराग्य ज्ञानाभ्यास का था श्रवण मनन विध्यासन वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन विध्यासन ये है और बैराग्य दो साधनों के द्वारा लयाद विक्षेपाच लय से भी और विक्षेप से भी माने बाहर जाने वृत्ति जाने से और सुसुप्त में जाने से भी रोका जा सकता है ये दो ही हमेशा रहना चाहिए वैराग्य होगा तो बाहर नहीं जाएगा और श्रवण मनोन ध्यास में लगा होगा व्यक्ति तो सुसुप्त में नहीं जाएगा यही कारण है जावरते तो मनो से भी व्यावृत हो गया और बाह्य विषयों से व्यावृत हो गया मन रागम प्रतिबद्धम जन्तु उसके संस्कार में डूबा हुआ है वासनामय विषय में डूबा हुआ है कारीरूप विषय तो निर्दय शुद्ध तो हुआ है विषयाषो परम दृष्टि अनुवर्त थे जी का जब आंख बंद कर देंगे तो विषय दिख, देखना छोड़ जाएगा काम बंद कर देंगे सुनना बंद हो जाएगा किंतु तो आसक्ति बनी रहती है जो आसक्ति है वो राग ऐसा कसाय है कसाय जैसा ही जानना चाहिए कसाय भाव में तो नहीं है वासनामय विषय तो नहीं सता रहा उसको वो भी नहीं होना चाहिए रागम प्रतिबद्धम श्रवण मन प्रशोधक संप्रज्ञा समाधिना, जो राग से प्रतिबद्ध हो तो क्या करना चाहिए उस काल में कहते हैं श्रवण मन ध्यान के द्वारा उत्पन्न जो संप्रज्ञात समाधि है ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं योग सूत्र में संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं यहां पर ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं यही है। संप्रज्ञात समाधि ना संप्रज्ञान समाधि के द्वारा कहा तक चलना है संप्रज्ञात समाधि में ही नहीं रुकना है असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत वहां तक आप जाना है आगे वह आपका लक्ष्य होता है वृत्ति भी खो जाए हम ही हम रह जाए जा संप्रज्ञात समाधि में तो माने वृत्ति का दृष्टा होगा वृत्ति होगी और एक ध्येय होगा दिन होगा आत्मा ये त्रिपुटी अवस्था है वो वहां से भी आ गया असंप्रज्ञान समाधि पर्यंत है ना ऐसा तथो भी प्रतिबंधा ज्यादा वहां से भी जो प्रतिबंधक बना हो अरे बाह्य विषय हो चाहे सुसुक्ति हो चाहे वासनामय विषय हो उनसे भी निवृत्ति करे तभी हम अपने लक्ष्य पर जा पाएंगे मन को खाली करना होगा मन को भरे रहने से काम नहीं चलेगा ये कहा। इसलिए कहा लय संबोध चित्तम विक्षिप्त समय विक्षिप्तम समेत पुनः सपाय याद समाप्त तो मचा रहे ऐसा कहा टीका में कहते हैं श्लोकाक्षराणी व्याकर के जो शब्दावली है उसकी व्याख्या करते हैं कहा एवं इत्यादि शब्द ने कहा एवं अनेक ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वही उपाय उपाय द्वही है यहाँ ज्ञानाभ्यास और वैराग्य मैंने यहां ज्ञानाभ्यास करते टीका में बता देंगे श्रवण मनन निर्दयासन वेदांत का श्रवण क्योंकि आत्मा के स्वरूप में बताने वाला तत्वशी आदि महाभाग्य ही है वैसे आत्मा जैसे इंद्रियों का विषय तो भाई में प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हो जाए या अनुमान का विषय हो जाए और या उपमान का विषय हो जाए वो जैसा आत्मा वो जैसा किसके जैसा कोई मिलेगा आत्मा जैसा तो आत्मा ही होता है कुछ ऐसे उपमान होते हैं गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रो सागरम सागरोपम राम रावण युद्धम राम रावण इवा ऐसा तीन ऐसा है आकाश किसके समान होता है कभी तो आकाश के समान होता है आकाश के आकार का ही आकाश होता है दूसरा आकार है ही नहीं आकाश क्या क्या उपमा देंगे गगनम गो सागर किसके समान बड़ा है कोई है ही नहीं इतना बड़ा कोई वो तो सागर के समान ही है वो राम रावण यो युद्ध बहुत हुए हैं। किंतु राम और रावण का युद्ध किसके समान है इसका कोई उपमा नहीं है राम रावण वो तो वही कुनी के समान है ऐसा बोलते हैं तो ऐसे यहाँ भी एवं अनेना ज्ञानाभ्यास तो बैग के दो उपाय वो उपाय है अने उपाय उपाय है ज्ञानाभ्यास माने श्रवण मनन वो वेदांत वाक्य के माध्यम से ही आत्मा का कुछ जानकारी होनी है नहीं तो कुछ पता नहीं लगता बहुत सूक्ष्म विषय है उलझने बहुत है शरीर आदि में आत्मबुद्धि है इंद्रियों में है मन में है बुद्धि में है प्राण में है। का आप बुद्धि करके बैठा हुआ है इतने जल्दी नहीं होने वाला वो तो वेदांत तक नहीं चलते चलते में सुलझा हुआ पृथ्वी को आत्मदर्शन कर सकता है ज्ञानाभ्यास और वैराग्य विषयों से घृणा आ जाए जैसे उल्टी किया हुआ जो आहार होगा उसको लेना नहीं चाहता है उसे मैंने सामान्य स्तौर पर सोचे हम लोग उसी कोठी के हैं जो भी विधेयक था हमने त्याग दिया है कुछ तो था जहां पैदा हुआ कुछ मैंने जन्मजात हक था कुछ था क्या है जीने की साधन भी था कुछ तो था क्या है तो आज फिर उसी को लेना है, ठीक नहीं होगा उसके पीछे पड़ना ठीक होगा बस वर्ष जो आ जाए एक अलग विषय है उसके पीछे पड़ना ठीक नहीं होगा वो तो थका हुआ थूक चाटना जैसा है एवं अने ज्ञानाभ्यास बैराग के दो तो उपायना ये दो उपाय हैं मन को माने समाधान करने का समाहित करने का साथन ये दो हैं लये सुसुप्त लीनम संबोध मन मन को जागृत कराए उसको जागरूक अवस्था में लाए सोने न दे सुसूप मिजा न दे बुद्धि का काम लेना होगा उस समय में आत्म विवेक दर्शन नहीं हो जाए तो उसमें आत्मज्ञान की तरफ जोड़ दे उसको आत्मा की तरफ ले जाके जोड़ दे आत्मागा वृत्ति बना दे अगर किसी वृत्ति में चिंतन में लग जाएगा तो सुसुद्ध में नहीं जाएगा मन जिस दिन कुछ विशेष स्थिति में आपका मन फंसा होगा चिंतन में डूबेगा निद्रा नहीं आती उस उसी के चिंतन चलता रहेगा और आत्मा को अच्छा समझा होगा कहीं वृत्ति बना ली, फिर सुशूद्ध में नहीं जा सकता आत्मा विवेक दर्शन है योग आत्मज्ञान के, के तरफ वृत्ति बना करके जोड़ दे उसको चित्तन मना इतना ये अनर्थांतरण करती वहां पर मना कहा था या मन चित्त कहा था तो चित्त माने मन है मन को है ये अर्थांतर विषयांतर नहीं एक ही है चित्त बोलो मन बोलो एक है विक्षिप्त विक्षिप्त हो गया मन साधना में बैठे थे एक आए, के एकाएक किसी इंद्र के माध्यम से बाहर हो गया विषय में पहुंच गया शब्द स्तर से रूप्रश ग पहुंच गया बाहर देश में पहुंच गया विक्षिप्त हो गया कहा काम भोगेशम्यमान विषय और विषय में विक्षिप्त हो गया स्थिति हो माने इच्छा कालीन विषय और भोग कालीन विषय ये दोनों में विक्षिप्त हो जाए तो समय फिर उसको शांत करे उपसमय उसको शांत करना पड़ेगा बुद्धि है बुद्धि का सहारा लेना होगा उसका एवं पुनर् पुनर्अ्यसोधित सेवृतम व्यावर्तिम ना भी साम्यापन्नम इस तो इस प्रकार बार-बार अभ्यास करने से एक बार भी नहीं होगा कई बार भागेगा वो कभी सुसूक्त में जाना कभी बाहर जाना करेगा तो भार भार बार बार लाने पर बार बार उसको वहां से उठाना बुद्धि के प्रयोग करके लाना और आत्मा में रहना आत्मा ने नहीं नहीं ये तो गीता ने कहा मनस चंचल चंचल है अस्थिर है ये तो भाग्य की ही है इसका स्वभाव बना हुआ है आत्मा नहीं ला करके मान आत्माकार वृत्ति नहीं रखे उसको ये कहा यही बात बोल रहे एवं पुनर् पुनर्भ्यस्तों बार बार अभ्यास सर्व मन निर्ध्यासन का बार बार अभ्यास है विषयों में दोष दर्शन का अभ्यास है ऐसे अभ्यास के द्वारा लयाप संबोधित हम लय से जागरूक कर रखा उस मन को सुप्त में जाने नहीं दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में साधन रख दिया विषय व्यावृत हम और विषय में शहिष्णता दोस्त देख करके व्यावृत कर शत्रु समझे तो क्यों जाएगा उसके पास नहीं जाएगा अभी तो मित्र समझा है इसलिए जा रहा है वहां से भी कर दिया जो मन ना।, ना भी सामने को प्राप्त नहीं हो गया हो माने बुमसुम अवस्था में नहीं बैठा हो बाहर भी नहीं जा रहा भीतर भी नहीं जा रहा चलो गुमसुम होके बैठा हो उसे सकसा कर शब्द सीखा वो भी नहीं होना चाहिए आप सामने आता हूँ मान अंतराल अंतराल अवस्था में बीच में पड़ा है न बाहर न भीतर बीच में पड़ा, आत्मा में नहीं गया आत्माकार वृद्धि नहीं ऐसी भी अवस्था हो सकती है वो भी नहीं होना चाहिए किसी को सकसा कहा सकसायम सरागम जो बासणा विषय में फंसा हो वो भी न हो बीज असम वो बीज अवस्था है वो बीच में आसक्ति के फंसा है मन वो तो आसक्ति विषय विजन नहीं है मन भी जानता ऐसे मन को जान सय यात्र इस मन को समझे कहा तथोपि यनता सामने ना पा रहे वहां से भी जो अंतराल अवस्था में बैठ पड़ा हो वहां से भी साम्य अवस्था को लाए आत्माभाव में लाए मन को अंतराल अवस्था में बैठ न दे यदा तो सम्राप्त नब आत्म प्राप्त हो जाता है इसको समाप्तन भगवती माने सम प्राप्ति अभिमुखी भगवती अभी समप्राप्त हुआ नहीं आत्म प्राप्ति के तरफ हो जाता है ये अर्थ आत्मा की प्राप्ति तो हुई ना उस तरफ जब हो गया मां समप्राप्ति अभिमुखी भगवती तथा उसके पश्चात तन न विचारित तक मन न विचाल है तो उस मन को विचलित न करे वह पड़े रहने देकर जान दे उसको आत्मा का अभिद्धि विचलित न करे विचलित करना मैंने विषय भी मुकम न कर विषय की तरफ न करे उसको यही साधक का पुरुषार्थ है यही है यही करना होगा साधक का काम यही है ठीक है ज्ञानाभ्यास श्रवणादि आवृत्ति एवं अनेर ज्ञानाभ्यास बहिराग्य तो दो उपाय ने भाष्य में कहा था तो ज्ञानाभ्यास माने क्या है की आवृत्ति बार बार करना आवृत्ति असकृत उपदेशा ब्रह्मसूत्र है आप कितने बार करना चाहिए बहुत बार करते रहे तभी कुछ आएगा माना क्षेत्र जैसा व्यक्ति को भी नौ बार कहने का नौवे बार में जाके ज्ञान हुआ आठ बार तक नहीं हुआ नौवे बार में जाने के बाद बिज्ञ शब्द आए वो भी जान लिया ऐसा आता है कुछ नहीं जाना उसने नहीं तो नहीं जाना पाएंगे बार बार दृष्टांत बदल बदल करके आठ बार उपदेश दिया कुछ असर तो पड़ा किन्तु तो पूरा समझ में नहीं आया नवे बार जब कहा तब आया बिजक जो समा उसने भी जान लिया ऐसा समा तो कहा ठीका मैं ज्ञानाभ्यास मैंने सर्वाधिक आवृत्ति सर्वाधिक की आवृत्ति को सर्वण मन नित्यास के आवृत्ति को ज्ञानाभ्यास कहा और विषय शहत दो सदर से वैराग्य विषय जिसे ये वैराग्य अभ्यास और वैराग्य वैराग्य शब्द का अर्थ करते हैं विषयों में वैराग्य होना वैराग्य कैसा होगा मैंने आसक्ति रहित होना सहिष्णु आदि दोष दर्शन है ये दोष जब देखेगा तब विरक्त तो होगा सहिष्ण है इतने परिश्रम कर लाता हूं तुरंत तो तो तो समाप्त हो जाता है कोई पता नहीं हो हो सकता अपने पास पहुंचे न पहुंचे बीच में भी नष्ट हो सकता है ऐसा भी देखा होगा इत्यादि वैराग्य यही है और लय माने क्या है कदम निद्रा सुषुप्त में जाना लय है मन को यही है लाये वे लय में कहा संप्रोधन में अभिनय थी वहां पर जगा जगाए सु में जाने कहा चित्तम ये कहा था बोधन करना क्या करना उसे अभिनय करते आत्महत्या पांच को चित्त ने कहा अभिनय ती मानी स्वरूप दर्शे नोधन का स्वरूप दिखाते हैं आत्मविवेक दर्शन नहीं हो जाए आत्मज्ञान के रूपी दर्शन में जोड़े उसको आत्माघा वृत्ति में जोड़ दे अगर आत्माकार वृत्ति बनाता रहेगा तो शुभ चित्तन नहीं जाएगा वो ये कहा ठीक हम कहते हैं मन प्रकृति किम चित प्रकरण तो मन का चल रहा था फिर यहां पर भाष्य में चित्त कैसे बोल दिया मन चल रहा था कारिका में भी कहा लय संप्रोधय चित्तम ऐसा बोल दिया प्रबोधय चित्तम चित्तक है मन का प्रकरण चल रहा था मन को शांत करने की बात चल रही थी चित्तक कहा से आ गया आ गई तो कहा चित्तम मना चित्त मन अनाथ मन बोलो विषयातर में एक ही है, जैसे घट बोलते एक ही विषय को तो पर्यायवाचक शब्द होता है चित्त बोलो मन बोलो एक ही चीज है व्यावर्त विक्षित काम भोगेशन भाष्य में विषय में जा रहा हूं मन कुछ शांत करे क्या करना है विक्षिप्तम मान विप्रस्तम बाहर जब जाता है समय मानी व्यावृत वहां से व्यावृत्ति कर विषय से व्यावृत्ति कर लाए अपने स्थान में कहा माने कहा विषय प्रबल विषय के तरफ यदि हो गया हो उसको फिर वहां से शांत करे समझा बुझा के फिर कहीं लाए आत्मा का हमें आगे बोलते हैं पुनर्त्र विवक्षित अर्थ आवं पुनः पुनः काम वो गैसु समय पुनः वहां है तो समय पुनः पुनः का अर्थ करते एवं पुनः पुनः इत्यादि का बार बार अभ्यास करेंगे तभी होगा एक बार में नहीं होना है ये कोर्स वाली बातें नहीं चलेगी ये तो आजीवन वाला कोर्स है करते रहना पड़ेगा जैसे भोजन आजीवन का है वैसे ये भी आजीवन का है तभी हो सकता है ये नहीं कि साल का तीन साल का कोर्स ये नहीं चलता है एवं पुनर् पुनर अभ्यास दो बार बार अभ्यास करने से अभ्यास आ आदि है लयात संबोधितम और सुसुप्ति से जागरूक किया हुआ और विषय से व्यावृतम विषय व्यवस्था व्यावृति भी किया मन है और अंतराल अवस्था में भी नहीं है इत्यादि कहा टीका में देख लुनर् पृथ्वार था एवं इत्यादि उभ तो व्यावृतितम से भी व्यावृत्त है विषयों से भी व्यावृत है दोनों से तो आपने प्रयत्न करके रोका हुआ है किंतु मन स्तर ही निर्विशेष ब्रह्म खत्म इतिहास तब तो निर्विशेष ब्रह्म में पहुंच गया वो ये शंका नहीं नहीं तीसरा भी एक और है अंतराल अवस्था में भी वो भी विघ्न के कारण है ब्रह्म भाव नहीं पहुंचता बाहर भी नहीं गया भीतर भी नहीं कंत बीच में गुमसुम होके बैठा हो वो भी ठीक नहीं ना भी सामया पन्नम अंतराल अवस्था अंतराले कहा अवस्था अंतराल अवस्था में भी नहीं होना चाहिए वो भी ठीक नहीं कसा शहीद है राग आसक्ति है वो बीज अवस्था है वो बीज होने से फिर वृक्ष होने की संभावना है सुरश्रुत में जा सकता है फिर विषय में जा सकता है वो भी नहीं होना चाहिए सरागम बीज बीज से अज्ञान युक्ता है वो अवस्था ऐसे संजय वो भी ठीक नहीं बेटा ठीक अंतरावस्थमस स्वरूपम तृतीय पात अवस्थम अंतराल अवस्था के जो मन का स्वरूप है वह तृतीय को लेकर के बोलते हैं स कसाय बीजा निया तो अंतराल अवस्था के मन कषायुक्त तो होता है कषाय सहित मन सटाषायम कषाय के साथ है राग के साथ है तो बीजावस्था है वो भी ठीक है यह बताया राग से ये राग में मान बासना में बीज क्या है कहते पराचीन विषय प्रति प्रतिपक्ष बहिर्भूत विषय के प्रति कारण बन जाता है बाहर जो पराचीन है बहिर्भूत है उनके प्रति कारण बनता है भीतर में जब हम चिंतन करते हैं वही विषय जो चिंतन चिंतनीय जो विषय होगा वो बाहर हमको धकेल देते हैं प्रातकाल भोजन किया अभी वो चिंतन में है वो भोजन भीतर है किंतु अच्छा लगा था वो स्वाद प्रातकालीन भोजन का हमें अभी आया हम तो आगे के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं भोजन बनाएंगे, तैयारी करते हैं तो चिंतितमान विषय होते हैं वो भूज्यमान विषय के लिए कारण बन जाते हैं अगर किसी का अनुभवी न हो उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हम अनुभूत पदार्थों का संस्कार होता है चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म का वो, जन्म का वो। संस्कार है तो विषयों के लिए प्रवृत्त करने वाला भीतर जो विषय तैयार हो जाते हैं वो बाहर के धक्का देते दे दे हैं यह है। रागस्य बीज अब तुम जो अंतराल अवस्था होता है राग अवस्था अज्ञान संयुक्त अवस्था जो है वो बीज है क्यों क्या बीज है पराचीन विषय प्रवृत्ति जो बहिर्भूत विषय के प्रति कारण बन जाते बाहर के विषय कुछ नहीं कहते भीतर के विषय भी जैसा होगा उसी प्रकार से वहां प्रवृत्ति होती बाहर बाहर पहले भीतर शत्रु की कल्पना करेगा तो शत्रु हो जाएगा मित्र की कल्पना करके जाएगा तो मित्र हो जाएगा बाहर के विषय भीतर वाले विषय ही बड़े शत्व है उसको अतिग्रह शब्द से दुर्घता है बाहर वाले विषय को तो ग्रह कहा और इसको अतिग्रह शब्द से मिलता है संस्कार रागस्य बीजत्व पराचीन विषय प्रति प्रतिबद्ध राग में बीजता क्या है तथा बहिर्भूत विषय उनके प्रति कारण है वो यही समझना चाहिए ये कहा यथोक्तम मनोज्ञा किन कर्तव्य माने तीन प्रकार से मन को समझना बाहर तो नहीं गया सुसुप्ति में तो नहीं आए और वासना के रूप में तो नहीं है ऐसा जान करके आगे क्या करना चाहिए ये प्रश्न आया था तत्वी कहा तत्व तो तो तो तो सामने माप आए अगर उस स्थिति में हो कसाय अवस्था में हो तो वहां से भी उसको नियंत्रण करके प्रयत्नपूर्वक बड़ी सावधानी से उसको वहां से भी सामने अवस्था में लाए आत्माकार प्रज्ञात समाधि कहते हैं जिसको योगी लोग उसमें लाए उसमें पहुंचाए अंतरावस्था पंचम्या परामर्श तत् हो कि पंचमी है अंतराल अवस्था से भी यह ततः का अर्थ है अवस्था पंचम्या परामर्श परामर्श के परामर्श के संबंधित होता है वो परामर्श होता है ततः शब्द का पंचम है अंतराल अवस्था लयावस्था आदि दृष्टान अभी शब्द अभी है तत् अभी अभी से क्या है अंतराल अवस्था से ही लय से भी और विक्षिप्त से तीनों अवस्थाओं सुप्ति भी न हो वहां में भी न जाए विषयों में भी न जाएगा हो विषय चिंतन भी न कर रहा हो यह स्थिति में मन को करना चाहिए तब ये तीनों नहीं होगा तो आत्मभाव में रहेगा ये तीनों का अभाव होने पर ही आत्मभाव में पहुंच सकता है ठीक है यत्नता तथोपि यत्नता सामने ना पड़े समता को प्राप्त यत्नता मैंने संप्रज्ञात समाधि भी किया संप्रज्ञात समाधि के द्वारा उस असंप्रज्ञात समाधि के लिए तैयारी करे पहले तो त्रिपुटी दर्शन करे आत्माकार वृत्ति बनाए तो विषय का राग भी नहीं रहेगा आत्माकार वृत्ति काल में ऐसा सम्प्रज्ञात समाधि के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचाने का संप्रज्ञात समाधि सविशेष है सविकल्प है त्रिपुटी होते हैं द्रष्टा दर्शन दृश्य तीन दिखाई पड़ता है जब प्रगाढ़ता आ जाएगी दृष्टा दर्शन हो जाएगा केवल एक माने दृश्य ही रह जाएगा उस काल में कहते असंप्रज्ञात समाधि नहीं समाधि करने वाला हम ये बुद्धि भी न हो जाए ये मेरे समाधि के साधन है ये बुद्धि भी न हो केवल एक ही ध्यय मात्र लक्ष्य मात्र रह जाए वो है असंप्रज्ञात समाधि योगी लोग उसी को बोलते हैं वही प्रक्रिया साम्यम असंप्रज्ञात समाधि साम्यम आपादय का साम्य माने के असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचाना है मैंने कहा पहुंचा है संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से असंप्रज्ञात में पहुंचा है वह हमारी सु, हमारा स्वरूप होता है सम्प्रज्ञात समाधि भी हमारा मुख्य स्वरूप नहीं है वहां भी वृत्ति सहित है तो वृत्ति तो अनित है वृत्ति सहित अवस्था है, है उसके भी आगे चतुर्थ पहादश अर्थांतर महा साम्य प्राप्त न चालय ये चतुर्थ पहाद उस स्थिति में यदि पहुंच गया हो मन समता को हो गया फिर विचलित कर मन न देखो साम्य प्राप्त होने के बाद तो मन भी नहीं रहेगा क्या विचलित होगा नहीं उस तरफ यदि हो गया हो तो विचलित नहीं करना भाष्यकार बोले यदा तू इत्यादि कहा था भाष्य में सम प्राप्त समाप्ति भवति उस निर्विशेष के तरफ हो जाता है ये अर्थ का प्राप्त होने पर तो फिर तो मन भी जाय रह रहेगा वृत्तियां भी नहीं है प्राप्ति की तरफ हो जाता है सभी से समाधि को भी छोड़ करके निर्विशेष में जाने की तैयारी करता है तो फिर विचलित न करे बस ये समाधि द्वारेणा टेगा दो, दो समाधि पहले संप्रज्ञात समाधि फिर असंप्रज्ञात समाधि समाधि द्वय द्वारेणा समम निर्विशेषम परिपूर्णम ब्रह्म स्वरूपम सम होता है निर्विशेष ब्रह्म परिपूर्ण स्वरूप को सम बोलते हैं निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म गीता में ब्रह्म का एक नाम सम नाम है सभ्य समान होता है इसे सम बोलते हैं किसी में भी कम ज्यादा नहीं कुछ नहीं सभ्य बराबर है रहने वाला है इसलिए सम बोलते हैं समाधि द्वे द्वारेण सविकल्पक समाधि निर्विकल्प समाधि माने सम्रज्ञात समाधि और असम समाधि दो प्रकार की समाधि पहले सविकल्पक समाधि उसके बाद में जाकर बैठ जाना है तो समाधि के माध्यम से समम निर्विशेषम परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूपम समर्विशेष होता है सम परिपूर्ण होता है होता है प्राप्ति उसको प्राप्त करेंगे मन ब्रह्म तनमात्रता उस काल में मनस्तुख समाप्त हो जाए ब्रह्ममात्र हो जाए ब्रह्म से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा उसका समाप्तम से यदि वो ब्रह्ममात्र होकर के मन समाप्त हो गया तो अप्राप्त प्रतिषेद फिर अप्राप्त की प्रतिशत होगी समाप्त हम न चाहे मन की प्राप्ति ही है कोई बिजली होने का क्यों कहा ऐसा ये शंका मन उस काल में क्या मन ही नहीं है तो क्या बिजली तो सम प्राप्त न बिचाले तो कार्य का में ऐसा क्यों कहा यह शंका आ गया साठ की टिप्पणी समाप्तम निरुद्धम निरुद्ध हो गया वो तो ब्रह्म ब्रह्मरूप हो गया है तो फिर वो उसको वहां से विचलित कौन करेगा और विचलित क्यों होगा तो फिर उसके लिए न चालये थी क्रिया पेजे लगा विचलित न करे तो अप्राप्त के प्रति है ये तो मन को वहां विचलित होने की प्रसति ने क्यों प्रसिद्ध किया सम प्राप्त नहीं हुआ है समप्राप्ति के तरफ हुआ यह अर्थ का ये बात से कह दिया समप्राप्ति अभिमुखी भगवती उस निर्विशेष के प्राप्ति के तरफ हो रहा हो तो विचलित न कर प्राप्त होने के बाद तो विचलित की बात ही नहीं आएगा यह अर्थ करना कहा उससे उस सम्राप्ति के तरफ होने पर उस अवस्था से मन को विचलित ना करे मानी सुश्रुत में आने भी ना दे विचलित करना यही है और विषयभू अभिमुक्त न करे शराग अवस्था भी न करे यही विचलित होना था टीका में कहते हैं तत् तता ततो न विचार निर्विशेष वस्तु प्राप्ति अपनी मुख्यात अनंतर तो निर्विशेष वस्तु के प्राप्ति के आभिमुख्य हो गया जब मन उस तरफ हो रहा है फिर विचलित न करे अर्थ है किंतन मनस चालन यद प्रसिद्ध है मन के चंचलता क्या है उसका में जो प्रतिषेध किया जाता है करे कहा क्या होता है कहते मन के चालन यही है विषय विषयाभिमुखम न कर आज उसको विषय की तरफ ना कर दे बात ही विषय की तरफ गए तो उतने होने के बाद भी गिर जाएगा वो सब मान सविकल्प और समाधि तक से भी गिरने की संभावना है विषयाभुख न विषय का मुख न करे या बुद्धि का हम ये कहा आगे कहते हैं ठीक टीका समाधित सायाम यद सुखम उत्पद्यते तब विषय विलासाद भी मरोधप कहते हैं देखो ये जो संप्रज्ञात समाधि है सभी कल्प समाधि जिसको बोलते हैं वहां से भी एक बचना होगा वहां एक सुख मिलता है उस अवस्था के सुख वो सुख में उस सुख के चक्कर में बैठा भी रहे रहा हमको लक्ष्य आगे है समाधित सयाम समाधि की इच्छा है निर्विकल्पक समाधि में जाने की इच्छा होने पर समाधि की इच्छा समाध। हो, हो रही है वहां निर्विकल्पक समाधि में पहुंचेगा ऐसा होने से समाधान समाधात्म इच्छा समाज समाधि तस्याम समाधि समाधि में पहुंचने की जो इच्छा हो रही है उस काल में प्रसन्नता जो मन की हो रही है आनंद आ जाता है सुख मिलता है उसी सुख में न रहे ये कहते समाधि समाधि में जाने के जो इच्छुक है उसका योगी नोगी का यद सुख हम जाए थे हम समाधि अवस्था में जो सुख होगा सभी कल्पक समाधि अवस्था में जो सुख हो रहा है निर्विकल्पक समाधि में जाने की इच्छुक है उस काल में जो आनंद मिल रहा होगा सविकल्प समाधि विषय भूल गया है सुसुप्ति में नहीं जा रहा है और विषयों के माने संस्कार भी समाप्त है उस काल में आनंद मिलता होगा ना तो उस, उस आनंद के चक्कर में बैठाना रहे आपको आनंद स्वरूप होना है आनंद का आस्वादन नहीं करना है आपको मधुमक्खी नहीं बनना है जरा सा मिलेगा मधुपक्ष मिलेगा तो आनंद का आस्वादन करेंगे आप ये जो सविशेष समाधि है सभी सविकल्पक समाधि संप्रज्ञान समाधि वो आनंद का अनुभव करने की अवस्था है वो भी नहीं क्यों त्रिपुटी है त्रिपुणी है वृत्ति बन रही है वो भी नहीं करना उस चक्कर में नहीं रहना उसी सुख में उलझन में न रहे आगे रास्ता हमारा आगे है और भी आगे इसका ध्यान रखना चाहते समाधित स्वायाम यद सुखम पद्धित समाधि की इच्छा होने पर जो सुख की उपलब्धि होगी उसका काल में सविकल्पक समाधि में निर्विकल्पक समाधि की इच्छा है सभी कल्पक समाधि की मैं बैठा है जो सुख होगा उस काल में अच्छा सुख मिलता वो होने पर तब विषय बिलासा रही मनोनिरोध निरोध सुख का जो विषय होगा अथवा सुखरूप विषय की जो बिलासा होगी उससे भी मन को निरोध करना चाहिए उस सुख के चक्कर में बैठा होना उसे में रहेंगे तो एक सीढ़ी नीचे रह जाएगा आप लक्ष्य में नहीं पहुंच असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने पाएंगे उसे भटक जाएंगे ये कहना चाहते हैं दो नंबर के डिपेंड समाज समाज संपत्तों विशेष समाधि की प्राप्ति में निर्विशेष समाधि की प्राप्ति है उस स्थिति में समाधि की इच्छा हो रही है निर्विशेष में जाना चाहते हैं अभी सविशेष अवस्था में है उस काल में सुख तो होगा वो विशेषजन्य सुख तो है नहीं वहां आत्मजन्य सुख है आत्मा काल वृत्तिजन्य सुख है तो वृत्तिजन्य सुख के चक्कर में भी न रहे सबिशेष माना संप्रज्ञान समाधि में वृत्ति है वृत्ति जन्य सुख होगा वो जन्य सुख है उसके चक्कर में बैठा बैठाना रहेगा नहीं तो वहीं रह जाएगा एक मंजिल और आगे बढ़ना आपको ये बोलना चाह रहे हैं ये कहना चाहते हैं, ये दो नंबर टिप्पणी में ही बोला है समाधि आया मान समाधि संपत्त समाधि की प्राप्ति में ये सप्तमिंत है समाधि के प्राप्ति माने माना निर्विकल्पक समाधि में आपको जाना है असम समाधि में उसकी प्राप्ति में पहले सभी सविकल्पक अवस्था में आप पड़े हैं वहाँ वृत्तिजन्य सुख होगा आपको एक अलौकिक सुख का अनुभूति होगी विशेषजन्य सुख नहीं वहाँ उस सुख के भी चक्कर में रह ये बोलना चाहते हैं इस कहना चाहते हैं तारी का है नास्वाद यद सुखम तह प्रवे तत्र तत्र निचल निस्वादयुखम तय तत्रह. संप्रज्ञात समाध सुखम न आस्वादय वो सुख के चक्कर में न पड़े संप्रज्ञात समाधि में जो वृत्तिजन्य सुख हो रहा है एक आत्माकार वृत्ति बन गई उस काल में सुख होगा आपको वृत्ति है तो वृत्ति बनाने वाला व्यक्ति होगा और विषय होगा त्रिपुटी होगा वृत्ति काल है हमको तो वृत्ति के भी अभाव करके बैठना वो अवस्था में जाना है सबको एक बना के बैठना है हमको सुख रूप होना है बाहर बैठ कर जो सुख का अनुभव थी नहीं करना वो अवस्था हमारा स्वरूप सुखरूप है ना कि हम सुख का भोगता नहीं है सुख का भोगता सुखरूप आनंद आनंद स्वरूप है न आस्वाद सुखम तत्र मान तत्र संप्रज्ञात समाध जो संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा हुआ है बाहर विषयों का चिंतन भी नहीं है सुसूप भी नहीं गया है और सराग अवस्था में भी नहीं है वासना में विषय भी नहीं है आत्माकार वृत्ति में बैठा है फिर भी उस काल में भी जो सुख होगा उस सुख के चक्कर में न रहे न करे उस सुख को चाटक का काम न करें नहीं तो वहीं रह जाएगा आस्वाद है सुगम तंत्र क्यों तो अभी भी हम अद्वैत में नहीं पहुंचे द्वैत में हैं। त्रिपुटी है उस काल में सम्रज्ञा समाधि में निस्संग प्रज्ञ बुद्धि का काम ले वहां प्रज्ञ नि भवे उस विषय को मिथ्या समझे जो जन्य होगा मिथ्या होगा जैसे घटादी है जन्य है मिथ्या है वो जो सुख हो रहा और आवाज सम्रज्ञात समाधिकाल में वृत्ति जन्य है यत्र जन्य तुम तत्र मिथ्या मिथ्यात्वम, ऐसा मिथ्या संभव झूठे के चक्कर में नहीं पड़े इतने साधन करके वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति है उस चक्कर में नहीं नंबर मारा जाएगा प्रज्ञा उस बुद्धि के द्वारा ऐसा निसंग हो जाए संघ आसक्ति रहित हो जाए उस सुख में भी आसक्ता संप्रज्ञात समाधि कालीन जो सुख होगा उसके भी आशक्त न हो जाएगा कहा क्यों कैसा होना चाहिएगा निश्चलम निश्चरम चित्तम एक ही कुरियात प्रयत्न मन को निश्चल बना दे वृत्ति रहित बना दे ये प्रयत्न है संप्रज्ञात समाधि भी हमारे कोई मुख्य वो नहीं है उसके भी आगे हमारा लक्ष्य निश्चलम रहित कर दे चित्तम निश्चरत बाहर जाना नहीं ऐसा बना दे एक ही कुरियात प्रयत्न तो, आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा में एक कर दे उसको आत्मा से अन्य वृत्ति बनाने न दे उसको बस बात इतनी है सुखा था और वृत्ति भी बनाने न दे वृत्ति से भी अभाव करा दे ये प्रयत्न एक ही कुरियात प्रयत्न आत्मा नहीं एक ही कुरियात आत्मा में एक कर दे उसको प्रयत्न करूंगी यहां मैंने सविकल्प समाधिकल में भी आपका प्रयत्न है वहां तक प्रयत्न है ये करना ये बता रहे टिप्पणी है स्वादय परम सुख व्यंजक भी सुख का व्यंजक है वो संप्रज्ञात समाधि अवस्था विशेष व्यंज सुख तो है ना वहां आत्माकार वृत्ति है ऐसा है किंतु तो त्रिपुटी युक्त अवस्था है वो द्रष्टाद्रष्ट दर्शन दृश्य त्रिपुटी अवस्था है परम सुख, सुख का व्यंजक परम सुख का व्यंजक है वो व्यंजक है उसके द्वारा हम परम सुख में पहुंचेंगे सुख सुखरूप पहुंचे परम सुख में बेचेगा तत्व समाधो सुखम नस्वादय परम सुख का व्यंजन है वो जन सुख न होने पर भी उस सुख में आश्वा, उस सुख का आस्वादन न करेंगे अगर उस में रह जाएगा तो फिर आगे नहीं जा पाएगा स्थिति है महादीदम समाधो और सुखम एवं अनुभव दी सभी विकल्प रूपया सुखास्वाद सुख यह क्या सुखास्वाद क्या है उस महद इधम समाधो सुखम अनुभव थे ये सुख इस समाधि अवस्था में तो महान सुख का अनुभव करता है ये बुद्धि हो गई कुछ सुख नहीं महान सुख ऐसा सभी कल्पक प्रज्ञान मह इदम सुखम समाधो अनुभवती त्रिपुटी ये सुख समाधि में अनुभव करता है सम्रज्ञान समाधि में ऐसा सुख होता है विषयजन्य सुख नहीं है। आत्मा, आत्माकार वृत्तिजन्य सुख है ऐसा जो समझना सभी सविकल्प रूपा प्रज्ञा यह विकल्प है त्रिपुटी युक्त है ईश्वर का सुखास्वाद ये, सुखा, ये बुद्धि में ऐसा बन जाना यही सुखा अस्वाद तस्व्युत्थानत्व व्युत्थान रूपत्व वो जो है ना व्युत्थान स्वरूप है सभी कल्प समाधि से व्यत्थान हो जाता है बाहर आ सकता है आ, मेरे कल्पक समाधि को जब पहुंच गया तब तो व्युत्थान नहीं गया सविकल्प समाधि व्युत्थान हो सकता है रूपत्व युत्थान रूपत्वान स्वरूप है वो समाधि सब संप्रज्ञान समाधि होने से समाधि विरोधी तन्न न वो जो सुख का अनुभूति करने लग जाएगा वो क्या होना है समाधि का विरोधी वजह जाए कौन निर्विशेष समाधि का विरोधी होने से तन न सुख का अनुभूति न करे अनुभव ना करे उस पर विचार से छोड़े कैसे छोड़ना होगा कैसा होगा वहां के सुख की चर्चा करते हैं संप्रज्ञान समाधि अवस्था के सुख को कैसा मानना एतावंतम कालम अहम् सुखी इतने काल तक मैं सुखी रहा ऐसा मान्यता आ जाती है इतने काल एतावंतम काल मान काल का भी जात है उस काल में असंप्रख्यात समाधि में काल कुल कुछ नहीं रहेगा हम ही हम होंगे के बाद। मन भी नहीं वृत्ति भी नहीं कुछ भी नहींवंतम काल कालम अहम् सुखी इतने काल समय तक मैं सुखी रहा सुखी हूं ऐसा जो सुखास्वाद रूप आम वा वृत्ति इस प्रकार के सुख का आस्वादन सु करेगा कुल याद ये कहा क्यों समाधि भंग प्रसंगा अगर वो सुख के चक्कर में उड़ेंगे तो हमारे निर्विकल्पक समाधि में नहीं पहुंचवाएंगे वैसे बाहर आ जाएगा बहिर्भुत हो जाएंगे समाधि भंग प्रसंगा जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे थे उसमें भंग हो जाएगा उसके चक्कर में उस समय समझाए बुद्धि से समझाना होगा प्रज्ञा यद उपलब्ध थे सुखम तद अविद्या परिकल्पित भावनाया ये भावना बनानी होगी माने वृत्ति के द्वारा जो उपलब्धि होती है प्रज्ञा माने वृत्ति प्रज्ञा यदि तो जिसकी उपलब्धि होती है वृत्ति के द्वारा या प्रज्ञा माने वृत्तिया वृत्ति के माध्यम से जो उपलब्धि होगी वह सुखम जो सुख की उपलब्धि होती है तद अविद्या परिकल्पित अज्ञान के द्वारा परिकल्पित है मिथ्या जो अज्ञान के द्वारा कल्पित होगा वो तो मिथ्या होगा जैसे रजु का सर्प है वैसे ही है इसमें कोई स्वाद नहीं है केवल देखने के लिए ऐसा समझे माने सुख नहीं सुख का फोटो है समझे तो फोटो से तो कोई रस नहीं मिलेगा ना ऐसा समझे उसको प्रज्ञयाद उपलब्ध तो थे तद सुगम उपलब्ध सुगम जो वृत्ति के द्वारा वृत्ति से जन्य जो सुख होता है वो सुख तदपि अविद्या परि वो सुख अविद्या के द्वारा कल्पित है जूठा ही, ही होता है जो अविद्या से कल्पित होता है जूठा ही, ही होता है जूठा होता है मान उसमें स्वाद नहीं मिलेगा फोटो मात्र है संतरे का फोटो खाए के स्वाद मिलेगा संतरा इतनी भावना ऐसी भावना मनोवृत्ति ऐसी बनानी होगी उसका इस भावना के द्वारा निस्संगह आसक्ति रहित हो जाए उस सुख से ये उस भी ये संगह निर्गता संभो निर्गता संभो जैसे असर निसंग उस सुख से भी निस्संग हो गया असक्त हो गया स्प्रिहारहित उसकी इच्छा रहित हो जाए उस सर्व सुखे सुबह सारे सुख में ऐसे हो जाए व्यक्ति कहा दूसरे अर्थ उत्तर प्रज्ञा ये जो सुखाकार प्रज्ञा जो बनी होगी वहां प्रज्ञा स विकल्प सुखाकार वृद्धा प्रज्ञा मान्य सुखाकार वृत्ति सविकल्प सुखाकार सुखाकार वृत्ति है उसे सह संगम परि दे, दे उसके साथ संगत परित्याग कर दे उसका संग न करे काम निरुद्यात उसको उस वृत्ति को रोके उसमें जाने न दे उस सुखाकार बनने न दे ये कह रहे काम वृत्तिम निर्ग उस वृत्ति को रोके न तो स्वरूप सुखम अभी निर्वृत्त के न चित्ते न अनुभवे थे कहते महाराज फिर वो स्वरूप सुख का अनुभव कैसे होगा उस काल में जब वहां से भी रोक देंगे फिर स्वरूप सुख का अनुभव कैसे करेगा कहते न तो ऐसा नहीं हो सकता स्वरूप सुखम अभी के न चित्ते न अनुभवे स्वरूप सुख का अनुभव नहीं कर सकता ये बात नहीं है निर्वृत्तक चित्त के द्वारा भी होता है नहीं होता नहीं है। तो स्वभाव प्राप्त से ते भार न सके स्वरूप सुख स्वभाव प्राप्त है उसको रोक नहीं सकता कोई मन हो ना हो रोक रोका माने वो हो जाएगा उसको स्वरूप सुख के अनुभूति हो जाएगी एवं सर्व तो निर्वृत्य हर प्रकार से निवृत्त करके इस मन को कोई भी वृत्ति करने न देवर्त्य निवर्त्य सम इसको निवृत्ति करके निश्चलम मन को निश्चल करके निश्चलम प्रयत्न से न बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा खाली बोलने से नहीं होगा मन को निश्चल करने में बहुत प्रयत्न है प्रयत्न प्रयत्न का करके कृतम चित्तम ऐसा किया गया चित्त तो स्वभाव चांचल्यात फिर भी उसके स्वभाव चंचल स्वभाव ही चंचल है बैठा नहीं जाता फिर भी क्या निकल गया विषय में निश्चरक कहा अगर ऐसा स्वभाव के चंचलता के कारण फिर भी निकल जाता हो तो स्वभाव चांचल्यात सम विषया निश्तरक विषयाभिमुख होकर के बाहर को जाता हो सब दस वर्ष रूप में जाने का प्रयत्न करता हो तो क्या करना प्रयत्न तो निरोध प्रयत्न ने एक ही क्रिया फिर वह प्रयत्न लगा करके निरोध प्रयत्न है उसको रोकना ये प्रयत्न के द्वारा एक ही करे ब्रह्म में उसको रखे बाहर जाने आत्मा भाव में रखें समय ब्रह्मी एकता में है तो समूप ब्रह्म है उसमें एक एकत्र एक तो करके रखे यह कहा अच्छा ठीक है हमें देखें तत्र इति समाधि अवस्था उच्चते नास्वादय सुखम तत्र तत्र माने समाधि अवस्था माने सम्रज्ञात समाधि अवस्था है उस अवस्था के सुख के आस्वादन चक्कर में न पड़े नहीं ये रह जाएंगे कई लोग वहां जाने की इच्छा करते हैं तो क्या होता है संप्रज्ञात समाधि में पहुंचते पहुंचते सिद्धियां आ जाती है सामने योगियों के सामने उसे विधा कर पड़ जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे ये कई कई लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है रिद्धि सिद्धि के चक्कर पहले आ जाते हैं मान रोकना है सबको मुक्त नहीं होने देना है परमात्मा चाहते हैं यहाँ रहें काम चलता रहे संसार का क्योंकि उनको तो संसार में भी तो बचाना है ना विषव वृक्षों की संबंध स्वयं चतु असंप्रदम जहर का पौधा भी होगा यदि सब लगाया होगा अपने आप काट नहीं सकता है संसार की भी बनाए रखना है संसार को बनाए रखना है भगवान तो संसार से विरक्त जो हो गए उनके लिए शास्त्र भी बना दिया कि भाई तुम तो निकलना हो तो इस रास्ते से निकलोगे बाकी संसार सबके लिए नाश नहीं हो सकता तो इसमें सब जा नहीं सकते है ना कहें फंस जाएंगे बस चलते चलते कहे न कहीं फंस ये स्थिति ठीक है तत्र की समाज अवस्था उच्चते नास्वाद सुखम तत्र में समाधि समविकल्पक समाधि समाधि समाधिवस्था के सुख के आस्वादन न करे अगर आपको आत्माभाव में रहना हो तो यह निर्विशेष निर्विकल्पक समाधि में जाना हो तो इस चक्कर में न रहे नहीं तो वहीं रह जाएंगे आगे नहीं जा पाएंगे आप किन्तु समाधि अवस्थाया सुखम यद उपलब्ध समाधि अवस्था में, में सम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में जो सुख की उपलब्धि हो रही जो उपलब्धि होती है वो अपने से भिन्न होता है जिंदगी उपलब्धि होती है उसके चक्कर में न पड़ेगी द्वैत है तो उपलब्धि अपने आप तो नहीं है अपने आप तो उपलब्ध ही है क्या उपलब्धि होनी उसकी दूसरे की उपलब्धि होनी है जिसकी उपलब्धि होनी है वो द्वैत में चला जाएगा वो द्वैतावस्था है वो इसलिए वहां से भी सावधान है समाधि अवस्था आयाम सुखम यह समाधि अवस्था में मान्य संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो त्रिपुटी हो रही है दृष्टादर्श्य रूप में है तो जो सुख की उपलब्धि हो रही है तो तद अज्ञान विजृंबता अज्ञान से पहला हुआ अज्ञान का कार्य है वो अज्ञान न होता तो नहीं होता वहां ऐसा समझदार मिठाई झूठा अज्ञान होगा अज्ञान से जन्म जो होगा वह अज्ञान से दृश्य होगा मिठ्ठाई होता इतनी प्रक्रिया ऐसी बुद्धि वहां लगानी चाहिए आपको ऐसी बुद्धि के द्वारा मानी प्रज्ञा मानी विवेक ज्ञान है ऐसा विवेक ज्ञान होना चाहिए आपके पास विवेक ज्ञान है ना निष्प्रिय संभाव है निष्प्रिय होकर के उसके भी इच्छा न करता हुआ रहे ऐसी भावना में रहे ये कहा निसंग इत्यादि कहा था निसंग प्रज्ञा भवे इत्यादि कहा विवेक ज्ञान तीन की टिप्पणी आकारेणा अनित सुखात् तदेद निश्चय ये समझना है ये जो अनित्य सुख से अपना स्वरूप को अलग समझ करके उसको भी त्याग है कहा वो अनित्य सुख है संप्रज्ञान समाधि होने वाला सुख यह अनित्य है कालीन है वृत्तिजन्य है उससे भी आशा न रखे कहा कि चित्तम प्राचीन वैराग्यादि उपाय ना निश्चल जो चित्त हमारा पूर्व में कहा था वैराग्य और ज्ञानाभ्यास ये उपाय है इसके लिए हमारे वेदांत स्त्रो मनिध्यासन विषयों से वैराग्य ऐसा करते करते निश्चल हो गया वो जो चित्त निश्चल प्रत्येगा प्रबल प्रसारित प्रत्येगात्मा के तरफ उन्मुखी कर दिया था जिस चित्त को उस तरफ पहुंचाया हुआ चित्त है तभी ये फिर भी वो कहीं बीच में से दौड़े नहीं इधर बड़े मुश्किल से पकड़ के ले जा रहे थे फिर कहीं कहीं भी भाग ले जाए स्वभाव अनुसार उसका स्वभाव है शांत नहीं हो सकता चंचल स्वभाव उसका स्वभाव अनुसार है स्वभाव के अनुसार अनुसार से बहिर्निग्शि बाहर निकलना चाहे मेरे विषयों में जाना चाहे वो क्यों तो अनाधिकाल से भोग रहा है उसके चक्कर में न पड़ जाए बहिर्निर्गत तो निश्चित बाहर जाना चाहे मेरे विषय में जाना चाहे शब्द स्पर्श कंध में कहीं जाना चाहे तदा तब तो संप्रज्ञात समाधि उस सम्प्रज्ञात समाधि के समाधि से क्या करना असंप्रज्ञात समाधि परियंता प्रयत्न इतने प्रयत्न करना चाहे सम्प्रज्ञात समाधि से लेकर असंप्रज्ञात समाधि तक का प्रयत्न होगा आपको असंप्रज्ञात समाधि के पहुंचने के बाद में कोई प्रयत्न नहीं है वहां तक आप प्रयत्न करते पहुंचना है यही है जो तो योग सूत्र वाले यम नियम आसन प्राण आदि करके बोलते हैं आठवां स्थान है वो आठवां स्थान भी पहले संप्रज्ञात समाधि होगी वो असंप्रज्ञात समाधि तो, तो नौ स्थान में है वो इतना जल्दी नहीं होगा समाधि पर्यत प्रयत् तद आत्मनि एकीकृत्या है आत्मनि एवकि माने मना आत्मनि एवी उस मन को आत्मा में ही एक करके असम प्रज्ञान समाधि में पहुंचा करके तत्मा आत्मा मात्र प्राप्त करा करके आत्मा से अतिरिक्त सत्ता ही समाप्त करके उसका यहां तक प्रयत्न है आपके परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म का स्वयं तिष्ठ स्थिति में ब्रह्म स्वरूप उस रूप से होकर के रहे ये कहा निश्चरत इत्यादि कहा निश्चरत चित्तम एक ही कुरिया प्रयत्न पर वाष में कहा मंत्र में कहा कार्य प्रथम पादक्षराणी योजना प्रथम पाद का जो अक्षर शब्दावली उसको कहते हैं समाधित सतह योगिदि का समाधि की इच्छा वाला है जो योगी समाधा तुम इच्छता समाधित सतह है समाधि में जाना चाह है जो योगी निर्विकल्पक समाधि में जाना चाहते हैं असंतान समाधि हम ही हम कोई न हो ऐसे है किसी को अभी तो बहुत सारे हमारे पास बैठे हैं बहुतों को लेकर घसीड करके चल रहे हैं पंचभूत पंज़वोत, पंचभूतों का कार्य हम जाने कितने हमारे पास हम अकेला होना चाहते हैं ऐसा जो भी होगा उसका समाधि अवस्थायाम यद सुखम थे समाधि अवस्था में बने इसमें सविकल्पक समाधि अवस्था में जो सुख होगा यद सुखम जाए उसके आस्वादन न उसका आस्वादन में रहेगा तो फिर अपना लक्ष्य से च्युत हो जाएगा अग बढ़ पाएगा तर जो वहीं पर क्रिवक रंजन करें नंजराग आसक्ति न करे वहां रंज रात राग अर्थ में आसक्ति अर्थ है उसमें आसक्ति न करे उस सुख में आसक्ति करेगा तो अगली सीढ़ी में जा नहीं पाएगा असम समाज में पहुंच नहीं पाएगा प्रथम तरी फिर क्या करे उस सुख का आस्वादन करे इतने परिश्रम करके मिला है तो उसको क्यों नहीं लेता है ये निसंग आशक्ति रहित तो हो जाए सुख से तभी अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा वो निग निप्रिया निश्चेष्ट हो जाए चष्टा रहित हो जाए स्प्रिहा रहित हो जाए इच्छा रहित हो जाए सुख का प्रज्ञा या विवेक बुद्धि, बुद्धिया उसका बुद्धि का विवेक बुद्धि का प्रयोग करना होगा अब काल में तो विशेष आ रहा था कि विवेक बुद्धि आ जाए तो विशेष हटेगा वो प्रज्ञा विवेक बुद्धिया यद उपलब्ध सुखम तथ अविद्यापारिक ऐसा समझे विवेक बुद्धि के द्वारा समझे जो जो उपलब्धि जिसकी होगी वो अविद्याजन्य होता।, होता है जो अविद्याजन्य होता है झूठा होता है जैसे रजू सर सर्वत देगा अविद्या झूठा है तो शोक भी झूठा है ऐसा समझे कहा वैसे विद्युत भाव ऐसी भावना करे कहा समय हो गया भाष्य रित कर भद्रम पश्ये महा स्थलांग स्वाईस्मशेम देव ओं सना